बड़ा कुछ सुनिया हों कई फायदे खबर करेगा कई जिंदगी मेरे कई आखद ने गा, गा मुंडा पाई जाता घटे काले आई जाता चारा दोजिशन नहीं होंगी उ माड़ा जेड़े चारे मेरे तो कार दे मेरे ना मेरे वारे का। दे के चले कलाकार कली बाती उड़े जो सटारा फेसबुके उत्ते विदान बने बैठे मेरे तो कई फेरे खबर कर दे मेरे चो कई खुद ना चाहते मेरे बारेगा का कई साफ दिल जहानी खुद nah. लुक के जो दूजिया बोलते hey. मैं इंस्टाग्राम पेज एड मिना जेहानी nah. ला के फिर खा दे मेरे तो जिंदगी जी कि पाल दे मेरे तो yeah. yeah. hey. hey. hey. hey. hey. मेरी मां मेरा रब जी कुख होया पैदा yeah. सिखाया जिथे तेरी चिर लिखूगी सच लिखूगी हो रू कल गलाम नहीं गल कली कली ta jigroi paya dekh muse ala muse ala roi paya sadu muse ala muse ala roi paya muse ala muse ala roi paya my friend boy yeah salute to my day ones and all my fans respect baby sadu muse ala